अध्यात्मिकता के आखरी है इस समता को पाने के लिए साधनाओं से पसार होना पड़ता है इच्छा का त्याग समता ले आता है इच्छा वासनाओं का आग्रह विषमता ले आता है इस समता को इस साक्षात्कार को जन्म देने के लिए चित्त की शुद्धि सद्गुणों की संपत्ति सत्पुरुषों का सानिध्य और सत्य वस्तुओ का विचार इन तीन चीजों की आवश्यकता रहती है सदगुणों की संपत्ति सत्पुरुषो का संग और सद का विचार ये तीन संपत्ति जिसके पास है उसकी वासनाएं क्षीण होती है जिसने जिसकी इच्छाएं वासनाएं क्षीण होती है उसके चित्त की दशा सम रहती है कर्म तो करे लेकिन फल की वासना न रखें अच्छा कर्म करें लेकिन अंदर में ये भावना न रखें कि कोई मुझे धन्यवाद दे बुरा कर्म करे नहीं यदि हो जाए तो बार बार उसका चिंतन करके अपने चित्र को चलित न करें क्योंकि सारे कर्म प्रकृति में होते हैं और प्रकृति गुणों में होती है गुणों से संचालित होती है स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम अपी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबके शरीर प्रेरित होते हैं। कर्म तो विषम होंगे क्योंकि सबकी प्रारब्ध अलग अलग है सबका स्वभाव अलग अलग है सबके गुण दोष अलग अलग हैं, सबकी रुचि अलग अलग है, अलग -अलग है। तो शरीर में भी समत्व नहीं रहेगा शरीर के चेहरे में समत्व नहीं रहता ऐसा शरीर में भी समत्व नहीं रहेगा इंद्रियों में भी समत्व नहीं रहेगा आंख देखने का काम करती है तुम बोलो के समता है तो फिर आंख से देखें क्यों नहीं आंख से देखें तो आंख से सुने भी क्यों नहीं आंख देखने का काम करेगी सुनने का नहीं करेगी जीव बोलने का काम करेगी तो सुनने का नहीं करेगी देखने का नहीं करेगी तो इंद्रियां विषम है तो उनके कार्य भी विषम विषम है अलग अलग कार्य हैं, हर इंद्रियों के अलग अलग कार्य है फिर भी तुम्हारी इंद्रिया हैं इंद्रियों के गुण इंद्रियों के कर्म अलग अलग हैं फिर भी तुम्हारे हैं शरीर की आकृतियां अलग अलग हैं फिर भी पांच भूतों की है तो तो हम निकल तो जैसे एक चेहरा दूसरे से नहीं मिल सकता ऐसे ही एक मन दूसरे से पूर्णता नहीं मिल सकता इसीलिए पति और पत्नी का निकट का संबंध भी विषम हो जाता है गुरु शिष्य के संबंध में भी विषमता आ जाती है समाज और नेताओं के संबंध में विषमता आ जाती है क्योंकि मन कभी किसी का एक जैसा नहीं रहा और दो मन एक प्रकार के नहीं मिल सकते हैं तो जो लोग मन के द्वारा तन के द्वारा कर्मों के द्वारा समानता चाहते हैं वे कम्युनिस्ट ख्याल के बल ही हो लेकिन उनके ख्याल ज्ञान संयुक्त नहीं है, है कल्पना संयुक्त कर्मो में समानता नहीं हो सकती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 और वह सुख तुम्हारा आत्मा है। तुम अपने चित को इतना सम बनाओ इतना वासना के मैल से इनको शुद्ध रखो कि तुम्हारे चित्र में उस चैतन्य का अनुभव होने लगे आए तो सब सुख स्वरूप आय तो सब शांत स्वरूप आये तो सब तो तो आनंद स्वरूप लेकिन चित्र की विषमता मन की विषमता संकल्पों की विषमता मैं इतने बह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं कि चित्त के मन के और शरीर के और प्रकृति की विषमता के कारण ही विषमता है इन सब विषमताओं में भी एक समय स्वरूप परमात्मा जो कहते हैं है। उस परमात्मा कुछ बनता और बिगड़ता नहीं उस परमात्मा में कुछ बढ़ता घटता नहीं है ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक, तक भक्त भी रोता है कर्मी भी रोकता है तथा कथित योगी भी रोता है भोगी भी रोता है लेकिन जो समत्व योग को उपलब्ध हो गया वह परम योगी रोते हुए भी नहीं रोता हंसते हुए भी नहीं हंसता वो एक ऐसी अवस्था में स्थिर है कि जो आपकट पुतली की नाई उसके द्वारा हो जाता है संगम त्यक्ता धनंजय हे अर्जुन हे धन को विजय करने वाला हे समारूपी धन के खजाने को अर्जित करने वाला धनंजय तो ऐसे कर्म कर योग में युक्त होकर योग से कुरु कर्माणी योग कर्मसु सुकौशलम योगी कर्मों में कुशल होता है जैसे बठहारा बटी के काम में कुशल न हो तो हाथ जल जाएगा नाविक नाव चलाने में कुशल नहीं तो नाव डूब जाएगी ऐसे ही कर्मी कर्म करने में कुशल नहीं तो कर्म के करता पने में डूब जाएगा या तो कर्मों के फल रूप अज्ञान में कर्मों के फल रूप सुख दुख की आग में वो जल मरेगा इसलिए कर्म करो लेकिन कर्म करने की कुशलता होनी चाहिए चतुर खिलाड़ी वह है कि खेल कूदने के बाद भी कहीं चोट न लगे वो चतुर खिलाड़ी है पंचतंत्र नाम के ग्रंथ में एक कथा आती है कोई सम्राट का पुराने जमाने का कोई अगले जन्म का मित्र बालू रिछ उसको मिल गया था रिछ की कोई नाड़ी खुली रह गई होगी रिछ ने पहचान लिया राजा को कि यार अपने दोनों एक ही इलाके में रहते थे शेर थे धाड़ते थे तूने राजा का चिंतन किया राजा तेरा शिकार करने को आया था राजा का चिंतन करते करते तू मरा तू राजा बन गया और मैं भाग कर बचा और रिछो के टोले में जीते जीते मैं मरा हूँ तो मैं रिच रिछो के चिंतन से मैं रिछ हो गया लेकिन तुम्हारे हमारे चिंतन से शरीर बदले लेकिन दोस्त हम पुराने ही हैं अगले जन्म के दोनों की स्मृति ने सहयोग दिया दोनों ने एक दूसरे को पहचाना अब ने कहा कि अब मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ मनुष्य से चार गुना बल रिछ में होता है मेरे को देखकर ही जैसा तैसा शत्रु तुम्हारे निकट नहीं आएगा मैं तुम्हारे राजमहल में तुम्हारा अंग रक्षक बनूंगा तंत्र की कथा कहती उस के, कि वो है कोई रोग होता है तो सोते समय उसके मुंह से लार टपकती है अथवा उसके मुंह में गिर्द गिर्द मच्छियां झंझनाती है समझ लेना कि कोई पितको है कई लोग ऐसे होते है की जो जिनके मुंह से बदबू आती है अपनी पत्नी या पति से पूछकर देखना कि तुम्हारे मुंह में बदबू तो नहीं आती अपने मित्र से पूछकर देखना तुम्हारे मुंह में बदबू तो नहीं आती यदि बदबू आती है तो तुम्हारे को कुछ न कुछ रोग है तुलसी के पत्ते चबाया करो मुंह की बदबू हटाने के लिए याद शक्ति बढ़ाने के लिए मुंह की बदबू हटानी है तो तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते काम देंगे लेकिन अंतर की विषमता की बदबू हटानी है तो उसमें तो तुमको समता का ज्ञान ही तो काम देगा मरावर, मित्र ने कहा कि मेरे साथ रहिए कर्म करने की कुशलता न होगी तो आप मित्र होगे परम मित्र तुम्हारा परमात्मा है राजाओं का राजा कुछ परम मित्र भी अनजाने में हत्या हो जाती गयी रिच मित्र के भी हत्या हो हो जाती जैसे ऋच ऋच मित्र के द्वारा गई। मित्र द्वारा गई, पहरा भरता था राजा के मुल से थोड़ी लार निकली होगी कुछ हुआ होगा मक्खियां जनजन आती थी ऋच ने एक बार अपने हाथ से उन मक्खियों को भगाया मक्खियां फिर आ गई दोबारा भगाया फिर आई तिवारा भगाया फिर आई मक्खिया तो मखिया ही होती हैं दो चार बार भगाने पर रीछ आ गया अपनी रिठाई पर बोलता है कि तुम मेरे को समझती क्या है मैं कुछ जैसा तैसा करती नयान में लटक रहे तलवार काट डालूंगा मखिया ने कब सुना किसका जैसे अज्ञानी आदमी सदगुरु की बात सुनी अनसुनी कर देता है जैसे मूर्ख आदमी सदगुरु की बात सुनी अनसुनी कर देता है ऐसे ही मक्खियों ने उस रिछ की बात सुनी अनसुनी कर दी उन्होंने सुनी ही नहीं उनमें सुनने की क्षमता ही नहीं जैसे अज्ञानी निगुरे आदमी में सतगुरु के बच्चन सुनने की क्षमता नहीं है वो अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहेगा ऐसे ही मक्खिया भी पांचवी बार आई तब रिछ को गुस्सा आया रिछ ने लटक हुई मयान में से तलवार निकाली जो मक्खी बैठती थी, थी। कस् के जोर से मक्खियों के ऊपर मारना था मक्खियां तो पहले उड़ गई राजा की गर्दन कट गयी तो कर्मो में कुशलता नहीं है कर्मों में प्रमाद है ऐसे ही हम दुख रूपी मक्खियां मक्खिया शोक रूपी मक्खियों को हटाते हटाते ऐसे कुछ कर लेते हैं कि अपने जीवन रूपी शांति का सिर काट देते अपनी संसारों की शांति का सिर काट देते है हम मारे मारे फिरते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्माणी संगम तक धनंजय ये आध्यात्मिक धन कमाने वाले ये धन के विजय करने वाले सामान्य मनुष्य धन का रखवाल होता है धनपति धन का रखवाल है सत्तापति सत्ता का रखवाल है लेकिन अध्यात्मिक धन ऐसा है वो वास्तविक तुम्हारा धन है तुम्हारी उस पर विजय हो जानी चाहिए ओ, ओ, ओ। तो आध्यात्मिक धन कमाने के लिए तुम्हें वासनाओं से विमुक्त होना चाहिए वासना किस लिए उठती है सुख पाने के लिए उठती है मैंने बताया था कल शाम को युवा समिति की मीटिंग में कि मुक्तानंद गणेशपुरी में हो गए मुंबई के पास मुक्तानंद के शिष्यों ने शिविर का आयोजन किया अपने गांव में अपने मुंबई में तो करते हैं, दूसरी जगह भी करते हैं उनके शिष्य मुक्तानंद का चित्र रखते हैं मुक्तानंद की पावरिया रखते हैं, फिर पूजा होती है शिव मेहमर स्त्रोत्र होते हैं, गुरु गीता होती है धुन होती है कीर्तन होता है आरतिया होती है और प्रार्थना की जाती है कि हमारी कुंडली जगात हो जाए उनकी प्रार्थना उनकी भावना वातावरण से उनके किसी को थोड़ा बहुत होता होगा, खैर, योग की की अत्यंत शुरुआत भूमिका है योगी लोग बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है किसको बांधोगे और किसको छोड़ोगे ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं लेकिन प्रारंभिक योग में प्रवेश कराने के लिए ये भी त्रिबंध भी अच्छा है कुंडलनी भी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर ठीक है उन्होंने शिविर का आयोजन किया भारत के जो साधक हैं उन साधकों के लिए साढ़े तीन सौ रूपया फी रखी ज्यादा नहीं और विदेश के जो हैं उनके लिए साढ़े आठ सौ रूपया रखा रहने खाने की व्यवस्था वे लोग करें ताजमहल होटल में शिविर रखी गयी तो शिविर में इतने लोग हो गए की भारत वालों को साढ़े तीन वापस देने पड़े उन्होंने साढ़े तीन वापस दे क्योंकि साढ़े आठ सौ रूपया के ग्राहक मिल जाए तो साढ़े तीन वालों को कौन अलाउ करे तो साढ़े आठ सौ रूपया देकर ढाई दिन की शिविर रहना खाना अलग तो ढाई दिन की शिविर उन्होंने अटेंड की वो तो रुपए लेकर जिन्होंने शिविर की उनकी गत तो वो जाने लेकिन रुपए देकर भी जिन्होंने शिविर में भाग लिया लोग पात्र है साढ़े आठ सौ में भी यदि ध्यान करके प्रसन्नता मिलती है यदि विषयों के सेवाएं का सुख मिलता है तो जो लखापति करोड़पति हैं लाखों रुपया खर्च करते हैं जिनको भीतर का सुख नहीं मिलता उन लोगों को साढ़े आठ सौ देकर भी यदि शिविर में रहने को मिल गया तो उन्होंने तो फी कर लिया श्री राम।, राम तो कुशल व्यक्ति वे होते है की वो अपना हिसाब गिनते है की हम अमुक कश्मीर में घूमने जाएं इतना मजूरी करें फिर जो सुख मिलेगा दस हजार कचने से उसकी अपेक्षा तो ये दिन, दिन में ज्यादा सुख मिलता है तो साढ़े आठ सौ देकर भी वो लोग अटेंड हो जाते हैं और कई ऐसे नादान मूर्ख लोग हैं जिनको मुफ्त में शिविर में प्रवेश मिले और बढ़िया से बढ़िया गुरुओं का सानिध्य मिले वे लोग शिविर में भाग नहीं ले सकते तो तुलसीदास कहते हैं मूर्ख हृदय यद्यपि गुरु मिला ही बेरंची सम योग में जो कुशल नहीं है समझ में जो कुशल नहीं है कर्मों में जो कुशल नहीं है उनके आगे ब्रह्मा जी भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है विष्णु आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है कृष्ण क्राइस्ट आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है वे रोते ही रहते हैं। और समझदार लोग तो सदगुरु मिला तो ठीक है और सदगुरु नहीं मिला सतशिष्य मिला तो भी वो अपना कुछ काम बना लेते कर्मो में ऐसी कुशलता होनी चाहिए आप 100-200 रुपया लेकर कश्मीर में घूमने जाओ तो नहीं घूम सकते है हजार दो हजार खर्च करने के बाद हजार रुपया दो हजार रूपया खर्च करने के बाद विषयों का सुख जो मिलता है वो अति तुच्छ है अति दीनता वाला है साक्षात्कार न हो तो चलो कोई बात नहीं भगवान का दर्शन न हो तो भगवान का दर्शन करने की कोई तुमको तड़प भी नहीं है ध्यान में आने से तुमको जो सुख मिलता है उतना सुख तुम कितना रुपया खर्च करने से ले सकते हो ये जरा तुम हिसाब लगाओ ध्यान में बैठने से फकीरों के सानिध्य में बैठने से तुम्हारा अंत कितना पवित्र होता है तुम कितने यज्ञ करते हो उसके बाद इतनी पवित्रता आती है दस यज्ञ करने के बाद जो पवित्रता संभव नहीं है वो ज्ञान यज्ञ में हंसते हंसते पवित्रता आ जाती हजार मालाएं घुमाने से जितनी शुद्धि संभव नहीं है उतनी शुद्धि तुम्हारी श्वास की माला से और नामदान जपने से हो जाती तो कर्म ऐसे करो कि मेहनत कम हो और लाभ ज्यादा हो आदत पड़ गई है जिनको मजदूरी की तो वो मजूरी किए बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने शायद कहा होगा कि योगी जैसे कर्म करता है ऐसे करो कर्म तो करो लेकिन तुम्हें मजूरी न लगे कर्म तो करो लेकिन उसका फल नश्वर न हो कर्म तो करो लेकिन उसमें उपलब्धि ऐसी हो कि तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाए तुम्हारे फुल बेड़ा पार हो जाए तुम्हारे को छूकर जो हवा जाए ना वो भी किसी का बेड़ा पार कर दे ऐसा कर्म तुम्हारा होना चाहिए तो वेदांत तुम्हें ऐसे कर्मों के लिए आमंत्रित करता है मजूरी के कर्म तो कर करके हम लोग मरते आए हैं जन्मते आए हैं मिटने वाले फल को तो हम लेते आए और छोड़ते आए हैं तुम ऐसे कर्म करो कि तुमको देह होते हुए भी दे रहे या न रहे उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे तुमको ज्ञान में प्रवृत्त कर देंगे कि तुमको पता चलेगा की ये देह और देह के संबंधी सारे के सारे पांच भूतों के हैं सारे के सारे प्रकृति के हैं कल पर्यत शरीर रहे चाहे कल मर जाए तुम्हे उसका शोक न हो ऐसी तुम्हारी अवस्था आ जाती है जैसे कोई आदमी निर्धन आदमी छोटी मोटी दो पाँच सौ रूपए कैबिन में जो धंधा करता है उस आदमी को यदि राज्य अभिषेक कर दिया जाए उस आदमी को फिर राज्य अभिषेक के बाद कहो कि तुम्हारी ये केबिन तोड़ दी जाएगी अथवा कह दो कि तुम्हारी एक जो दुकान थी ये जो केबिन थी वो पक्की कर दी जाती है तो पक्की होने पर उसे हर्ष नहीं है और टूटने पर उसे शोक नहीं क्योंकि वो एक ऐसी ऊंचाई पर चला गया ऐसे ये तुम्हारी जो केबिन है इस कैबिन के होते होते तुम ऐसा आत्मा का राज्य पालो की ये कैबिन आज गिर जाए तो क्या और कल्प पर्यंत रहे तो क्या तुम्हारे को इसकेबिन के लिए कोई मूल्य न रहे न खुशी रहे न मलाल रहे यार जिसमें रख दे वो हाल बढ़िया रहे तो ये कर्मों की कुशलता है कर्म तो किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता कर्म ऐसे करो जिससे तुम्हारी वासनाएं घटे कर्म ऐसे करो जिससे तुम्हारा कर्तापन घटे कर्म ऐसे करो जिससे तुम्हारा चित्त का जारापन जो है न छूल पना हटे कर्म ऐसे करो जिससे तुम्हारे प्राण की गति जो है न वो सूक्ष्म हो और तुम्हारे मन की गति सूक्ष्म हो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध और शुद्ध बुद्धि में आत्मानंद झलकने लग जाए ऐसे कर्म होने चाहिए सुनाया था कि कोई भीख मंगा जिसको खाने को नहीं मिल रहा था बड़ा दरिद्र था दर दर की भीख मांग रहा था ठोकर खाता खाता राज द्वारे पर पहुंचा किसी ने जाने तक नहीं दिया वो बाहर पड़ा रहा खाने को नहीं औरने को नहीं बिछाने को नहीं बिछा बुरी हालत से पड़ा रहा दूसरे दिन सुबह राज्य में कोई ऐसा दुर्घटना का कार्य घट गया रात को राजा मर गया और वजीरो ने और प्रजा ने पुरानी रीति रिवाज के अनुसार हथिनी के पर एक कलश रख दिया और वो कलश जिसके ऊपर ढोल दे वो सम्राट हो जाएगा थनी डोलती डालती घूमती घामती राज दरबार के बाहर आई राज्य के द्वार जो मुख्य द्वार से बाहर निकली तो भिख मंगा पड़ा था भिख मंगा पड़ा था और भिख मंगे पर उस अथिन ने कलश ढोल दिया वजीरों ने उस भिखारे को प्रणाम किया कि राजा साहब क्या इजाजत क्या आ गया है क्या चाहिए सारा राज तुम्हारा उसने बोला पहले खाना लाओ मैं भिखारी हूँ बोले भिखारी थे अब नहीं तो ंगा बोलता मैं तो भिखारी हूँ मैं दरिद्र मेरे पास कुछ नहीं उन्होंने बोला कुछ नहीं है तुम भिखारी हो दरिद्र हो लेकिन हथिनी ने कलश जोड़ा तुम पर तुम राजा हो गए हो एक हथिनी जब पानी का कलश ढोल देती है तो भिख मंगा भिखारी सम्राट हो जाता है तो सतगुरु यदि योग का कलश तुम पर ढोल दे तो तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओ तो क्या आश्चर्य तो योग कर्म कु कौशलम तुम्हारे में ऐसी कुशलता होनी चाहिए कि हथिनी का कलश आ जाए और सतगुरु की कर रूपी हथिनी का भी योग का कलश तुम पर ढुल जाए हो सकता है की हथिनी के पास एक ही कलश था लेकिन सतगुरु रूपी वृत्ति सतगुरु की वृत्ति रूपी हथिनी के पास एक कलश नहीं है जितने जितने तुम हो सकते हो उतने उतने कलश हो सकते हैं जितनी जितने साधक हो सकते हैं उतने उतने कलश हो सकते हैं एक आदमी ने नमक का गाड़ा भरा गारा था दूसरे गांव रास्ते में बादल गुड़गुड़ाए आंधी चले तूफान चले महाराज गरजते हुए बादल एक एक बरस पड़े मीठू बची गया गाड़ू गबड़ी पड़ू छता पेलो मनस खिन्न थत तो नहीं पेलो मनस घबराशो तो नहीं तो रड़त तो नहीं ने विद्युत हे तू मुझे डरा नहीं सकती मैं वो नमक नहीं कि पिघल जाऊं मैं बैल नहीं कि भाग जाऊं, मैं गाढ़ा नहीं कि लुड़क जाऊं मैं मनुष्य हूं, तेरे इस प्रकाश में अपना रास्ता में ढूंढ लूंगा तू समझती भी क्या है ये कर्मों की कुशलता है प्रतिकूलता होना नैसर्ग का स्वभाव है अनुकूलता बात कर लेने में तिथि आप तिथि का नंबर बता दो येनाथ कपिनेश नंबर है हाथ व्यक्ति में निष्नक्ष की दाई हाथ व्यक्ति में निष्नक्ष है कपिनेश सुख बड़न के आयन रूप ये तुम्हें ले प्राप्त एक मातृनम मोहिपोई कपिनाथ मतिनम दुख कपोयनाथ मतिनम मोहिरात्री कपोयनाथ मतिनम मतिनम कपोयनाथ मतिनम चलती रहती है उस मत कभी किसी का एक हो नहीं सकता थोड़ी देर के लिए होगा फिर भी उसको गहराई से देखो तो पूरा एक मत पति पत्नी का नहीं हो सकता भाई भाई का नहीं हो सकता शरीर और मन का नहीं हो सकता तो फिर महाराज पूरे बड़े समाज का एक मत कैसे होगा शरीर का मत है मन का मत है कि चलें बाबा जी के चरणों में जरा सुने और बैठे शरीर का मत है के थक गए जरा लेट जाए आँखों का मत है पिक्चर देखो नाक का मत है जरा बढ़िया सुनने को मिल जाए कान का मत है जरा सुन लो जीभ का मत के हलवाई को ढूंढो शरीर का मत है कोच पर सो जाओ लेकिन मन का मत है अट सदगुरु के पास चलो मत तो विषम विषम है फिर भी जिस मत को तुम सम्मति देते हो वही मत तो तुम्हें यहाँ ले आता है ना लाला तो तुम्हारा सहयोग जरूरी है तुम्हारी सम्मति जरूर है और तुम्हारी सम्मति कैसी होनी चाहिए मूर्खों जैसी नहीं होनी चाहिए तुमको सम्मति देने में कुशलता होनी चाहिए इसी कुशलता को श्री कृष्ण बोलते हैं योग कर्म सु कौशल योगी कर्म में कुशल होता है जो कर्म में कुशल है वही योगी है और जो योगी है वही कर्म में कुशल हो सकता है अच्छा तराकू वह है जो डूबे बिना थके बिना किनारे पहुंच जाए अच्छा लड़ाकू वह है जो मार खाए बिना घायल हुए बिना अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए अच्छा चितेरा वह है कि डिपे के बिना चित्र छ जाके धर दे ऐसे ही अच्छा मनुष्य वह है कि जो की त्यों चदरिया धर दे चित्त की चदरिया को मैली किए बिना जो की त्यों धर दिनी चदरिया जीनी जीनी बुनी चदरिया ये तुम्हारे जो कर्मो की चदरिया है संस्कारों की चदरिया है बड़ी बारीक बुनी गई कपड़े के तंतु चादर के तंतु तो तुम देख सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर संस्कार जहाँ पर पड़ते उन तंतुओं को तुम देख नहीं सकते हो उस संस्कारों की खूब खबरदारी रखो प्राणायाम तुलसी का रस सुधने का रस मध के दस पांच बूंदे ये तुम्हारे बुद्धि को और शरीर को स्फूर्ति और ताजगी दे मध में बहुत सारे गुणे किताब छपेगी चेटी पर पढ़ लेना तो मध से तुम्हारी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती होती है पुदीना के रस से, तुलसी के रस से, पुदीना, तुलसी और आदू का रस और मध का मिश्रण से तुम्हारे तन की स्फूर्ति और मन की प्रसन्नता हो सकती है लेकिन वो रस तुम्हे रोज रोज पीना चाहिए तब सतगुरु का रस तुमने एक बार पी लिया और हजम कर लिया तो लाखों जन्मों का काम तुम्हारे के जन्म तो ऐसा सदगुरुओं का रस पीने की भी तो कुशलता चाहिए जिसको डायबिटीज है उसको गन्ने का रस परेशानी पैदा करता है इसी प्रकार जिसको अहंता और ममता की डायबिटीज़ है उसको ब्रह्मज्ञान भी परेशान कर देता है तो तुम जो भी कर्म करते हो कर्म करने के पहले और कर्म करने के बाद ढूंढो के कर्म का करता कौन फल का भूकता कौन और सुखी दुखी होने वाला कौन ये थोड़ा बहुत तुमने जांच नहीं की तो तुम मजदूर हो जाओगे तुम समझदार नहीं होगे कर्म करने के पहले कर्म करने के बाद कर्म के फल की इच्छा होने के पहले और इच्छा निवृत्त होने के पहले तुम अपनी मनोदशा को संभालते रहो जांचते रहोगे तो तुम्हारी दिशदशा ऐसी हो जाएगी महाराज की तुमको ताजुब लगेगा जितना अमीर को दरिद्र होने में सुविधा रहती है ऐसा ही तुमको कर्मों के बंधन से छूटने में सुविधा रहेगी नहीं तो कर्म कर्म करके तुम कर्म का अंत नहीं ला सकते हो कर्म छोड़कर भी तुम कर्म का अंत नहीं ला सकते हो एक ही रास्ता है कि कर्म में कुशलता लाओगे तो करते हुए भी उनका अंत है और छोड़ते हुए भी उनका अंत है कोई बुद्ध पुरुष खूब कर्म करते हैं ऐसे भी दिखेंगे कोई ज्ञानी मौन हो गए कोई वण्य व्यापार में लगे हैं कोई मूर्खों का वेश बनाकर जिए हैं, कोई बड़े विद्वान और राजगुरु हुए बैठे हैं कि उनके भीतर तुम देखोगे कि सब की वही समता है बाहर से उनका जैसा व्यवहार दिखता है वो देखने भर का है उनका कर्तृत्व किसी में भी नहीं मौनी संत को ऐसा कर्तृत्व नहीं मैं मौन रखता हूँ जो मौन रखता और मौन के कर्तृत्व का जिसको पता है वो ज्ञानी नहीं है वो साधक हो सकता है तपस्वी हो सकता है मौनी हो सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं है जो राज्य करता है और भीतर से अपने को राज्य करता मानता है तो राजा हो सकता है महाराज नहीं है श्री रहा ज्ञानी की तो मोह जा जाएगी ज्ञानी के लिए भविष्यवाणी करना कर्मों की पगडंडी बनाना कोई निर्णय करना असंभव है न जाने कब कौन सी महक आ गई कौन सी झलक आ गई वो कर लेगा रमन महर्षि के पास एक दर्शनाचार्य आया उसने कुछ प्रश्न पूछे सारे प्रश्न उसके अहंकार से आक्रांत तो थे महर्षि कहते थे तू अपने को जान ले वो बोलता था कि अपना आपा कैसा होता है आत्मा किसको बोलते हैं जानता कौन है वो ऐसे प्रश्न पूछता था कि जानता कौन है वो फिर पता चल जाएगा पहले तू जान ले बोले ब्रह्म में माया कैसे आई जगत कैसे बना बाबा जी सांख्य शास्त्र में ऐसा है वेद में ऐसा है उपनिषद में ऐसा है प्राणों में ऐसा है लेकिन मैं नहीं मानता मेरे को अनुभव कराओ बोले अनुभव करने वाले को खोज ले इस प्रकार के अनुभव युक्त तो जब महर्षि के वचन वो समझ नहीं पा रहा था लेखक लिखता कि हम लोग बड़े तंग आ गए कि गुरुजी को परेशान करने वाला आदमी हमको कैसे सुहायेगा हम तो सोच ही रहे थे कि इसको जरा ठीक कर दे इतने में एक-एक ने उठाया डंडा और कभी नहीं देखा ऐसे क्रोध हो गए ऐसे क्रोधित तो हो गए पीछे पर ज्वान पंडित और बूढ़े महर्षि महाराज वो क्या भागे क्या भागे मानो को हाथ से शिकार जा रहा है तो पंडित को दूर तक पहुंचा दिया सब लौटे तो हंसते हंसते और उस दिन जितनी रमन महर्षि में शांति हमने कभी नहीं देखी क्रोधी होते हुए भी पूरे शांत और शांत होते हुए भी पूरे क्रोधी हो सकते हैं ये कर्मों की कुशलता अखा भगत ने कहा राज्य करे रमणी रमे के ओढे मृग जो करे सो सहज में तो लाल कोई कर्तृत्व नहीं कोई वासना से आक्रांत नहीं प्रारब्ध है बच्चे का जन्म होना है हो गया हो गया ऐसा नहीं कि हाय रे मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया हाय रे अथवा हा बच्चा हो गया अपना देव आराम हो जाएगा बड़ा होगा कमाएगा सुन संभालेगा ये करेगा बहुत बढ़िया काम हुआ बढ़िया भी नहीं हुआ घटिया भी नहीं हुआ उनकी नजरों में जो हुआ हुआ हो गया हो गया न हुआ न हुआ श्री के कर्मों की कुशलता है कोई प्लान नहीं कोई वासना नहीं जो वासना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं उन लोगों को वासना हटानी चाहिए पहले वासना हट जाए फिर तुम वैशा के बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर छोड़ देते हो तभी भी तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे और वासना नहीं हटी तो तुम मंदिर में भी शरीर छोड़ देते हो तो भूत बनने की शंका है मैं ऐसे लोग तुम्हें दिखा सकता हूँ बता सकता हूँ नारूमल पालनपुर में रहता है उसकी बहू को भूत घुस गया था जिस बच्ची को भूत घुस गया उसका भाई इधर बैठा है श्री राम वे लोग रहते थे किथे रहना तो नारूमल अपनी बहू को बेटे की पत्नी को लेकर इधर आता था तो ठीक और इधर से जब जाता था तो फिर वो जो कुछ भूत के आवेश वाले लोग जैसा कुछ करते हैं सब वो करते थे डॉक्टरों को दिखाए एक दिन के दो हजार रूपए के दिखाने के और दवाइयों के और कुछ न जाने क्या क्या खर्च हुए फिर भी कुछ हुआ नहीं इधर लाए तो ठीक, और फिर डॉक्टरों के पास जाए तो वैसे के वैसे घर जाए तो वैसे के वैसे दस पांच बार वो बेचारा आया मेरे को पता क्या हुआ इधर आए तो ठीक चले जा प्रसाद और प्रसाद क्या हुआ प्रसाद के पहले ही ठीक हो जाती थी ठीक हो गए इधर आने से तो फिर क्या घाट आए चलो वहाँ जाए तो फिर वही की वही बीमार महाराज मेरा विषय नहीं भूत निकालना सच पूछो तो मैं जानता भी नहीं ऐसे ही मैं तो गप लगा देता हूँ किसी को बोलना नहीं बापू गप लगाते हैं लेकिन मैं गप लगाने बैठवा नहीं गप आ जाती है जयराम जी गप जो आ जाती है ना वो काम देती मैंने क्या इसको किसी भूवे को दिखाओ लगा दी गप क्या करे इधर आती तो ठीक और उधर जाती तो बीमार अब मेरे को तो पता नहीं कौन सा भूत है कैसे ढूंढेगा कैसे निकलेगा मैं नहीं जानता हाँ एक मंत्र है उसको जना विधि सहित कोई जप कर पिला दिया जाए पानी और अथवा उसका हवन भवन कर लिया जाए तो बुत ढूंढेगा निकलेगा ये भी होता है ऐसा मंत्र दे देते हैं करने की क्षमता हो तो आदमी सफल भी होता नहीं तो नहीं भी होता है खैर उस बच्ची को किसी बुए के पास ले गए और धुड़ाने के बाद वो बोला कि मैं विजापुर का पुजारी हूँ विजापुर के फलाने मंदिर का मैं पुजारी हूँ और ये छोकरी छोटी सी थी तब भी आती थी और ऐसे ऐसे कारण लंबे चौड़े इसने बताया और अमुक दिन पर घुस गया और जब मोटेरा वाले बापू के पास जाते थे तो मैं ओ गेट के पास के पेड़ पे बैठ जाता था उसको खाली कर देता था तो फिर वो बापू बोलते हैं ठीक है प्रसाद दे देते थे इसको है लौट के आ जाती थी और फिर जब से जाते थे पालन पर, तो मैं फिर बैठ जाता था उसके चिट्ठी पर श्री राम तो कहने का तात्पर्य तुम यदि मंदिर में भी हो और आसक्ति नहीं गई मंदिर में भी हो और बेवकूफी नहीं गई तो भूत होने की शक्यता है और आसक्ति चली गई तो तुम दुकान पे हो मकान में हो वैशा के बिस्तर पे हो फिर भी तुम्हारी यदि आसक्ति नहीं है तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो और आसक्ति है तो तुम मंदिर में होते हुए हो भी वासना के अनुसार भूत प्रेत की योनि में जाते हो जितनी वासनाएं अधिक उतना उतना आदमी आदमी छोटा होता है। होता है, है। जितनी वासनाएं कम, भीतर से बड़ा और निर्वासनिक की बढ़ाई का कोई माप नहीं पर मन और वासनाएं सात्विक उठती है तो, तो आदमी धर्मात्मा राजसी उठती है तो मनुष्य जैसा मध्यम और तामसी उठती है तो दानव कहा जाता है रावण में तामसी वासनाएं थी उसको राक्षस कहा राजाओं में राजसी वासना है तो उसको राजा कहते हैं युद्धिष्ठर में सात्विक वासना थी उसलिए उसको धर्मात्मा कहा और कृष्ण में कोई वासना नहीं थी उसलिए कृष्ण को हम परमात्मा कहते हैं झूठ बोले कृष्ण इतना झूठ बोले इतना झूठ करवाया कि युधिष्ठर तो क्या बिचारे झूठ बोलते हैं ने एक बार जबरदस्ती झूठ बोला तो भी उनको पश्चाताप हुआ कृष्ण ने झूठ बोले झूठ लड़ाई की कसम खाकर मुकर गए फिर भी कृष्ण को वासना नहीं है सामने वाले के कर्मों के अनुसार उनसे चेष्टा होती है राग द्वेष रहित उनसे चेष्टा होती है इसलिए कृष्ण को कोई कर्म का लेब लगता नहीं सदा मुस्कुरा रहे आप देखिएगा अपने चित्त को जब जब तुम छिन्न होते हो चिंतित होते हो तो कोई आता है वो आपको परेशान करता है कि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तब परेशान होते हो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तभी दुख होता है तो इच्छा ही दुख देती है ना और तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है तब सुख होता है तो सुख आत्मा में भी नहीं है अनात्मा में भी सुख नहीं है आत्मा में यदि सुख होता तो सबके पास है और अनात्मा में भी यदि सुख होता तो अनात्मा पदार्थ भी सबके पास है सुख न अनात्मा में है न आत्मा में है सुख का एहसास वासना के अनुकूल होता है सांख्य शास्त्रों ने कहा अनुकूल वेदन्यम सुखम प्रतिकूल वेदनयम दुखम अनुकूल वेदना हो अनुकूल संवेदन हो अनुकूल ताकि प्रती सुख होता है और प्रतिकूलता की दुख होता है भक्ति शास्त्र वाले बोलते हैं इष्ट का सुमरण ये जीवन है और इष्ट की विस्मृति ये मौत है योग वाले बोलते हैं कि समाधि ये जीवन है और विक्षेप मौत है धनवान बोलते हैं धन ये जिंदगी और निर्धनता मौत है मैं बोरतवाड़े के आश्रम में गया था और फिर गाँव के स्कूल में जरा थोड़ा बच्चों को सुनाने का था सत्संग वहाँ की मास्टरानी थी गाँव की मास्टरानी तो गाँव की होती है उसने स्वागत गीत गाया वाले किसी को गरीबी न दे मौत दे दे, मगर बदनसीबी न दे। फिल्म का ही गीत आ। देने वाले किसी को गरीबी न दे अब अपने हाजरी में कोई बेवकूफ़ी बढ़ाता है तो अपना कर्तव्य हो जाता है कि जरा कुटाई छटाई हो करना चाहिए हमने कहा अभी अभी बहन जी ने भजन गाया स्वागत गीत गाया देने वाले किसी को गरीबी न दे और उन लोगों का ऐसा मानना है कि जब से बापू आए हैं इस गांव में तब से जरा इस इलाके में बरसात हो रही है वो सब ठीक हो रहा है तो ये बापू शायद देने वाले हैं तो किसी को गरीबी न दे जय जय तो देने वाले किसी को गरीबी न दे बराबर मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे मैंने कहा तो फिल्म के लोग जो धन के पुजारी हैं अथवा जो भोग के गुलाम हैं वे लोग गाय तो शोभा देता है लेकिन आश्रम के साधकों के बीच कोई अनजान शिक्षिका श.. श.. गाय तो मजा नहीं आता है देने वाला किसी को गरीबी न दे क्यों शबरी के पास गरीबी थी फिर भी मौज में थी मीरा के पास गरीबी थी फिर भी मौज में थी कबीर के पास गरीबी थी फिर भी मौज में थे रत्ना के पास गरीबी थी फिर भी मौज में थे लीला साहब बापू के पास गरीबी थी फिर भी मौज में थे आशाराम के पास गरीबी थी तभी भी मौज में थे गरीबी कोई बुरी बात नहीं है देने वाले किसी को गरीबी न दे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे ऐसा गाते न मैंने क्या ऐसा मत गाइए देने वाले किसी को वासना न दे <laughs> मौत दे दे मगर तू अंकार ना दे देने वाले किसी को वासना न दे वासना से आदमी दीन हो जाता है अहंकार से आदमी कर्मठ हो जाता है अहंकार और वासना चला जाए तो आपकी जहां जहां निगाहें पड़ेगी वहां वहां समाधि होगी योग की समाधि वृत्ति का निरोध है भक्त की समाधि भगवान की आवृत्ति है कर्मी की समाधि निष्कामता है और वेदांत की समाधि क्या है कि तुम्हारा देहध्यास गल जाए तो तुम्हारी समाधि है गलते दे अध्यासम विज्ञाते परमात्मी जत्र जित्र मनोजाति तत्र तत्र समाध ज्ञानी की समाधि क्या है वासना चले गए उसकी सदा के लिए समाधि है ज्ञानी की समाधि कभी टूटती नहीं है और अज्ञानी की समाधि कभी जुड़ती नहीं है बैठा है समाधि कर रहा है लेकिन वो अंदर में तो घूम रहा है के समाधि करूँगा साक्षात्कार करूंगा फिर में भी आशा राम बाबू कभी नहीं होगा एक आदमी आया आएगा बाबा जी मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ केवल साक्षात्कार चाहता हूँ मैं क्या समझो साक्षात्कार हो गया फिर क्या करोगे बोले बस फिर लोगों का कल्याण करूंगा साक्षात्कार करने के बाद लोगों के कल्याण की यदि इच्छा है साक्षात्कार की इच्छा भी छोड़ना पड़ता है और कल्याण की इच्छा भी छोड़ना पड़ता है साक्षात्कार तो तब होता है जब इच्छा हटती है प्रश्न कहते हैं प्रज्ञाति यदा सामान सर्वान पार्थ मनोगतान मन से सारी कामनाएं जब हट जाती है तब वो ब्रह्म दर्शन होता है ब्रह्म दर्शन क्या होता है सच पूछो तो ब्रह्म दर्शन हो ही रहा है लेकिन अभी वासनाओं के कारण दबा है वासनाएं हट गई तो तुम ब्रह्म हो ब्रह्म का दर्शन करने वाला कोई दूसरा हुआ नहीं होता है तुम और ब्रह्म के बीच यदि फासला दिखता है तो तुम्हारे अहंकार और वासना का मसाला है और कुछ नहीं अहंकार तो और वासना हटते इस प्रकार के यदि तुम कर्म करते हो तो तुम ये होगा कर्म सुकौशल हो और अहंकार वासना बढ़ रहे हो और कर्म कर रहे हो तो तुम कर्मों में विफल हो रहे हो कर्म का बोझ तुम्हारे पर चढ़ रहा है कर्म अच्छे तो करो लेकिन उस कर्मों में करते समय कर्तव्य का अहंकार न रहे और अच्छे हो तो लोगों की वाहवाई सुनो लेकिन वाहवाई सुनने की वासना न रहे बुरे कर्म हो तो उनको बुरे न होने दो लेकिन बुरा न होने दा दिया उसके अहंकार को मताने दो और बुरा हो भी गया है तो उसके विषाद को मताने दो ये कर्मों की कुशलता है क्या ख्याल ये कर्मों की कुशलता है चतुर डॉक्टर वह है कि पेशेंट को खबर भी न पड़े और उसका दांत निकाल के रख दे वो जो पहली पहली प्रैक्टिस कर रहा था और लाल बुझ उसके पास वो जो ने उठाया अपना छरा कैंची ये वो तो घुमरा हुआ था लालबू झक्कर को वो डर रहा था बोले बोजू मैं बड़ा डर रहा हूँ मैं बहुत डर रहा हूँ तुम्हारी कैंची और ये छरा बड़ा देखकर मैं बहुत डरता हूँ भौजू ने क्या पागा क्यों डरते हो लालबू जकड़ कहता कि मैं पहली बार ऑपरेशन थिएटर में आया हूँ पहली बार ऑपरेशन करवाता हूँ भोजू बोलता है कि पागल मैं नहीं डरता मैं भी पहली बार कर, करता हूँ तो नहीं डरता हूँ तो तुम करवाने वाले क्यों डरते हो <laughs> <laughs> <laughs> तो, तो, तो लालबू जक, जक्कर भी कुछ डॉक्टरी सीखा धीरे धीरे आरएमपी का लाइसेंस ले आया और लालबू जक्कर रोज गीता का एक श्लोक पक्का करता था निमित मात्र भवा अर्जुना किसी ने पूछा कि तुम लालबू जगकर मुसलमान होकर ही श्लोक रट रहे हो क्या कारण है बोले कोई पेशेंट मर जाए या किसी को कुछ हो जाए तो इस श्लोक में सुना सकता हूँ मात्र, तो मात्र बना हूँ बाकी हथियारों से तुम हमको कोई ये डॉक्टर कुशल नहीं है कुशल तो ये है की उनको साझा कर दे और साझा कर दे जब धन्यवाद आए तो कह मैं तो निमित्त मात्र बना हूँ भैया मैंने नहीं किया तुम्हारे पुण्य थे वह सहयोग अनुकूल थे भगवान आज तो कट प्रैक्टिस होती है मुझे डॉक्टर ने बताया मोतियानी ने कि बापू अमुक अमुक डॉक्टर जो जाते हैं ऑर्डनरी जाते हैं बड़ी बड़ी अस्पतालों में जैसे कोई सिविल में जाते हैं कोई इधर जाते हैं लल्लू भाई में कोई बीएस में जाते हैं तो बी में जाने वाले डॉक्टरों का तो खतरनाक परिचय मेरे को है हमारी अम्मा को एक घुमरा हो गया उसमें अभी मिटा देते प्राइवेट में ले प्राइवेट में ले गए तो पट्टी करने के दस रूपए देखने के चालीस रूपए ऑपरेशन के छ सौ रूपए ऐसा करते करते दो हजार कथाई ने ले ली शेरा और बोलता है बापू ने हूँ मानु छू बा आवा मारा एम छो ते गशो नहीं हूँ व्यवस्थित कर आपूचु बहुत और फिर हमारे शिष्यों को बोलता कि मैं बापू का दर्शन करना आने चाहता हूं मैं उसको बोलो उधर हो मुंह और इधर हो पीठ तुम्हारे हृदय में इतना भी गुंजाइश नहीं है न रही वहां प्रैक्टिस करने जाते हो मुर्गे ढूंढने जाते हो तो ऐसे कसाई लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि कौन सी जगह पर कैसे कर्म करना चाहिए अब उनके बच्चे और बच्चिया लव मैरिज न करे तो क्या करे उनका बच्चा उनकी फेंट न पकड़े तो किसकी पकड़ेगा शेर आजकल माइया इतनी नादानी करती है बच्चे को लोली देती है तुम बच्चे को जन्म देते हो कोई पाप नहीं करते हो लेकिन बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो तुम कर्मों में जन्म देने में कुशल नहीं हो तुमको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं बच्चे को जन्म वह दे जो बच्चे का ठीक ठीक पालन पोषण कर सके ऐसी बेवकूफ माइया प्रदर रोग चालू है और उसी प्रदर रोह के दिनों में सवापा मिट्टी दे दो अरे तेरा चेहरा तो दे दारू डाचू तो जो और निकल से दे, दे पहले तू मिश्री वाली बूटी खाया कर बाद पश्चिमोतन आसन किया कर फिर कुछ दिन तू संयम बन फिर अमुक अमुक दिन अमुक मुक्ति थी जो महान नारी कैसी बने ऐसा एक पुस्तक है उसको पढ़ और फिर तुम संसार के व्यवहार में उतरो और उस व्यवहार में उतरने के बाद दो चार महीने तक तो ठीक जब चौथा महीना आ जाए तो पति को नजदीक न आने दो और पत्नी और पति का बिस्तर अलग रखो फिर जो बच्चा होगा तो तुम कुशल माँ होगी और यदि साथ में ही बैठोगे उठोगे खाओगे पियोगे तो बच्चा भी आएगा के आए जन्मे तो छेपन बहुत कमजोर छे आंखों की रोशनी कम है बेटे को ऐसा फिर जन्म उसको दे विटामिन की गोलियां और इंजेक्शन बच्चे का खाना खराब हो जाता है श्री राम तो बच्चे को जन्म देना कोई पाप नहीं है लेकिन कुशलता पूर्वक जन्म दो लड़ाई करना कोई पाप नहीं है कुशलता पूर्वक लड़ाई करो महमूद जंग के मैदान में सामने शत्रु जो थे शत्रुओं के साथ अपनी फौज के लोग भिड़ गए राजा की तो राजा के साथ होती है और कई दिनों तक लड़ाई चलती रही जप्पा जप्पी चलती रही जब बड़ी मुश्किल से उस शत्रु को नीचे गिराया और तलवार भोंकने को था तो शत्रु ने थूक दिया मुँह मुंह पे थूक दिया महमूद ने तलवार रख दी शत्रु ने कहा की दिन जिस मौके का तुम इंतजार कर रहे थे दो लड़ाई का और लड़ाई में भी हम दोनों एक एक रुपए के दो अट्ठन्नी जैसे चल रहे थे आज ही तुम्हे मौका आया मैं गिर पड़ा और तुम ऊपर सवार हो गए तलवार भोंक देते बोले नहीं इतने दिन तो मैं जब लड़ाई कर रहा था तो धर्म युद्ध था तुमने जब थूक दिया तो तुम हो गए बायले <laughs> ये वीर थोड़े करते और मेरे को होगा आ गया क्रोध आवेश तो आवेश में युद्ध करना ये धर्म युद्ध नहीं है और मैलों के साथ युद्ध करना ये भी धर्म युद्ध नहीं है उसमें श्री राम तो योग के कर्मों की, की कुशलता क्या कि तुम्हारा कोई क्रोध में आकर कोई कर्म मत कीजिए आवेश में आकर कोई कर्म मत कीजिए आपसे कोई दीन है और उसको सताने का कोई कर्म मत कीजिए तुम ऐसा कर्म कीजिए कि तुम्हारा कर्म तुमको आज भी धन्यवाद दे और 500 साल के बाद भी तुमको धन्यवाद दे तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए मैंने सुनाई थी वो कथा की जैनी शास्त्रों में कथा है ज्ञानी बाबा घूमते घामते कई खंडेरों में पहुंच गए और उनसे अजगे भी आवाज ने पूछा कि ज्ञानी को कर्म करना पड़ता है ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं करता है उस फकीर ने पूछा कि तुम कौन हो अजगे भी आवाज आया कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ ये जो खंडेर में तुम ठहरे हो पैदल यात्रा करते करते आज से 500 साल पहले यहाँ एक गांव था और ये बढ़िया मंदिर था जो खंडेर है मंदिर खैर मार्बल से और अच्छे अच्छे पत्थरों से बना था तो इसकी आयु से जरा ठीक रही खंडेर पड़े रहे बाकी के लोगों के घर उजड़ गए और चोरी हो गए उनके किवाड़े और घर तो यहाँ गाँव था और मैं वहां का पुजारी था पुजारी भी था और गुरु भी था मैं विद्वान भी था पंडित भी था और लोग मुझे मानते भी थे घूमते घामते कोई फकीर निकले और फकीर से मैंने कुछ अपने मैं नहीं इन अरे भाई तुम ज्ञानी मैं बुद्ध पुरुष हो फिर हो आप दुआ करो कृपा करो मुझे माफ करो बोले नहीं जब इस प्रश्न का उत्तर तू ठीक समझेगा तब इस श्राप ऐसी तू मुक्त हो जाएगा महाराज तब तो से मैं यहाँ ब्रह्मस होकर भटकता हूँ जो भी साधु निकलता है मैं आवाज लगाता हूँ कोई ठीक से जवाब दे नहीं पाता है आपके चरण आया हूँ आप कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं करता है यदि नहीं करता हुआ कहें तो कर्म से वो डरता है और नहीं करता है देखें तो खाने का तो कर्म है सोने का भी तो कर्म है बोलने का भी तो कर्म है मौन होता है तभी भी कुछ तो करता ही है और बोलता है तभी भी कुछ करता है शरीर है तो होता है और यदि ज्ञानी को करता मानते हैं तो भी पाप लगता है और नहीं करता है ऐसा मानते हैं तो भी झूठ बोलने का पाप लगता है वो करते हुए दिखते भी हैं वो कथा कहती है कि फिर फकीर ने कहा कि वो ज्ञानी कर्म करता भी नहीं और नहीं भी करता है ज्ञानी कर्म करता भी है और नहीं भी करता है वो स्वीकार करता है वो स्वीकृति देता है कर्मों को न करता है न न करता है ज्ञानी को न करने का भी आग्रह नहीं करने की भी वासना नहीं वो केवल हाँ ज्ञानी के ऊपर कार्य कारण का नियम काम, का काम करता है या नहीं करता है ज्ञानी के ऊपर कार्य कारण का नियम काम करता है या नहीं करता है यदि ज्ञानी के ऊपर कार्य कारण का नियम काम करता है ऐसा कहा जाए तो ज्ञानी पराधीन हो गया क्योंकि कार्य और कारण तो अभी उस पर राज्य कर ही रहे हैं और ज्ञानी पर कार्य कारण का नियम काम नहीं करता है ऐसा यदि बोला जाए तो ज्ञानी के बाल काले फिर सफेद क्यों होते हैं ज्ञानी को भूख क्यों लगती है ज्ञानी का चमड़ा काला गोरा क्यों होता है ज्ञानी के शरीर की मौत क्यों होती है तो यदि ज्ञानी के ऊपर कार्य कारण कर्म कार्य कारण काम करता ऐसा बोलते हैं तो भी ज्ञानी के लिए ठीक नहीं है और नहीं करता है तो भी झूठ लगती है तो फकीर ने कहा कि ज्ञानी के ऊपर कार्य कारण का नियम काम करता भी नहीं, नहीं भी नहीं करता ज्ञानी उन कार्य कारण के नियम को स्वीकार करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर के कार को दाया और बाया नियम लागू पड़ता है या नहीं पड़ता है यदि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के कार को दाएं और बाएं आर के नियम लागू पड़ते हैं तो बड़े काय के आर ऑफिसर के अधीन है श्री राम जिसने नियम बनाया आरटीओ ऑफिसर ने वो उसके अधीन है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और यदि नहीं पढ़ते हैं तो उनकी गाड़ी तो दाएं बाय के नियम के अनुसार ही चलती है तो मानना पड़ेगा कि उस लेवल पर जाने के बाद भी व्यवहार के काल में उनको स्वीकार करने पड़ते हैं चाहे छोटे ऑफिसरों के नियम बनाए हुए हैं फिर भी उनकी गाड़ियों को वे नियम स्वीकार करने पड़ते हैं तोड़ दें तो उनको कोई जेल में डालने वाला नहीं कोई पुलिस वाला हाँ नाम लिखने वाला नहीं ठीक है न मैंने सुनी थी बात सत्य हो या न हो लेकिन सुनी सुनाई है बाबा मेरे को किसी सज्जन ने सुनाया था अच्छा समझो आदमी था उसने कहा कि अमुक अमुक सन में फुटबॉल ग्राउंड पर जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे तो कालूपुर से उनके कार कहीं से एरोड्रम से वहां से पसार हुई तो रास्ते में सिग्नल देने वाले पुलिस वाले ने हाथ फूचा कर दिया और लाइन बंद हो गई नेहरू की गाड़ी पीछे थी तो इंस्टेक्टर आये उन्होंने कहा लाइन खोल दे जल्दी नेहरू जी खड़े पुलिस वाले ने कहा साहब दो मिनट पहले आते तुम अभी मैंने इनको लाइन दे दी जब तक ये पूरी नहीं होगी तो मैं कैसे तू तो मानता नहीं मेरा तो कहा आदमी हूँ जवाहरलाल नेहरू तो बोले नेहरू आ गए या कोई भी आ गए मुझे फांसी चढ़ा देना लेकिन मैं अभी अपनी ड्यूटी पर हूँ तो उसमें और इंस्पेक्टर में तू मैं हो गया और बाहर नेहरू की कार तक पहुँच गई उनके सियाई बिखरे हुए तो नेहरू ने फिर अपनी गाड़ी उस सिपाही के आगे खड़ी की और उस जवान को बोला की जवान हो तो ऐसा हो मेरे देश का कार्यकार के नियम को लागू स्वीकार करना है तो मेरे लिए भी है वो नियम ऐसी मैंने बात सुनी दूसरी बात सुनी नेहरू के लिए कि जब राशन कार्ड के नियम थे तो शाम के चार बजे उसके नौकर को उन्होंने भेजा दिल्ली में कि अपने हिस्से का भी चावल और खाण्ड ले आओ तो नौकर पौने पांच पांच बजे लौट के आया तो नेहरू ने पूछा क्यों नहीं लाए बोले दुकानदार ने लाइन लंबी थी और दुकानदार ने कहा पांच बज गए हैं तो वापस कर दिया बोले तुम लाइन में बैठे थे तो खड़े थे, थे, थे उस समय कितना समय हुआ था बोले साढ़े को पहुंचा था तो बोले जिस समय तुम पहुंच गए फिर चाहे देते देते उसको रात के दस बज गए उनको देना चाहिए ला, ला, राशन कार्ड तो मैंने सुनी हुई बात है नेहरू लाइन में जाकर खड़े हो गए एक नम थे थे थे तो मेरे को है पहले उनको दे दो मेरा जब नंबर आए तब मुझे दो तो हालांकि वो लेना चाहे तो वहाँ बैठे बैठे फोन से भी ले सकते हैं और बंद कराना चाहे तो बंद भी करा सकते हैं उनको लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं थी फिर भी कार्यकारण के नियम को सामाजिक व्यवस्था के नियम को प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार कर दिया तो उसमें उसकी शोभा है उसमें उनका योग है ऐसे ही प्राइम मिनिस्टरों का भी प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टरों का भी प्राइम मिनिस्टर जो परमात्मा है उस परमात्मा तत्व का जिसको अनुभव हो गया वो ज्ञानी भी यदि कार्य कारण के नियम को वो तो दुकानदार और आरटीओ के नियम को यहाँ प्रकृति और नैसर्गिक के नियम को यदि ज्ञानी स्वीकार करता है तो इसमें उनकी महानता है श्री राम लगेगा ज्ञानी दीनहीन ज्ञानी के कार में पंचर पड़ जाएगा तो क्यों ज्ञानी को फूक मार के थोड़े उड़ जाएगा योगी के योगी के टिकट खो जाएगी तो कोई ऐसा करके टिकट थोड़े बना देगा वो तो कंडक्टर को बोलेगा भाई वही साहब जरा बना दे जरा जगह वगा कर दे हे आवाज नहीं है बड़े यार दे दे तेरे को चाय पानी चाहिए तो किसी से ले लेना हमारा पैसा टिकेगा नहीं ऐसा <laughs> दे देगा कुछ भी करके वो उसी से लेगा वो अपना कोई जादूवादू थोड़े अजमाएगा या अपना कोई योग बल अजमाएगा या तो अपना श्राप दे देगा नहीं वो कार्य कारण के नियम को स्वीकार करता है फिर प्रकृति भले अनुकूल हो जाए उसका मन चेंज हो जाए वो शरणागत हो जाए अभी आ रहे थे तिथल से दरिया के किनारे रहे थे सुबह चले थे वहां से दरिया के किनारे से चले थे तो सापूतारा गए सापूतारा से फिर नासिक गए और नासिक से फिर रात को उसी दिन लौट के आए सुबह आठ बजे नौ बजे निकले सापूतारा के लिए सापूतारा से नासिक गए फिर नासिक में नहाये धोए जो कुछ वो मंदिर वंदिर है तो ऐसा थोड़ा क्या भगवान यहाँ थे सुरपंका का नाक यहाँ कटाता इधर हुआ था ये ऋषि इधर थे स्वीकार करने में क्या कोई घाटा जाता है श्री राम नासिक की यात्रा करके लौटे रात को दस बजे पहुंचे कहाँ पहुंचे बिल्ली बिल्ली का मोरा बिल्ली मोरा बिल्ली जो मोरो, रो बिल्ली जो तो है मोरो ही बिल्ली भाई इकड़ी गाल है श्री राम बिल्ली मोर्रो कैसा तो गाड़ी बोले अब होली के दिन है और खूब भीड़ है टिकट तो उसमें तो जनता में तो सेकंड क्लास ही होता है फर्स्ट क्लास होता भी नहीं और आप चार बजे की गाड़ी में जाना है तो ठीक है देखेंगे एक दो ऐसे ही मिल गए बोले बाबा जी कहाँ रहते हो क्या है ऐसा में रहते बस ऐसे करते करते वहां का जो है वो आदमी कोई ओके तो हमारे जगह मरे तो इसमें चले जाना नहीं तो सुबह चले जाना तो रात को सोगे क्या जहाँ सुला देगा सो जाएंगे तो फर्स्ट क्लास का खोल के दिया दिएगा 10 बज के 15 को आने वाली थी लेट थी 15 मिनट 10-25 को तैयारी हुई अब क्या करें कि चलो इसी में चले जाए बोले जगह खड़े रहने की भी नहीं मिलेगी अच्छा टिकट तो ले आओ टिकट लाए और उनका ही आदमी जाकर किसी को दिखा कर आया तो नहीं, फिर भी एक ऐसा उनका कंपार्टमेंट था कि जान दो सीटें खाली थी ऊपर हमारे <laughs> राम और तुम्हारे राम दोनों सो गए, बाकी का तीसरा आदमी बैठा ना रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी न लांच देने की जरूरत पड़ी हो गया तो हो गया और इधर आ गए तबारा सुबह अब आ गए तो हा अपने में आए ऐसा भी नहीं और कुछ नहीं आते तो हरे हाय जगह नहीं मिली मिले कैसा ऐसा भी नहीं जो हो गया जिस समय सहज में स्वाभाविक अनुकूलता हो गई तो भी वाहवा प्रतिकूलता हो गई तो भी वाहवाह जगह मिली तो भी वाह वाह सादे आदमी के बीच बैठना पड़ा तो भी वाहवा बड़े आदमी के बीच बैठे तो भी वाहवा ये तो केवल मन का ही खेल है की फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है सादा है बीच का है आखिर तो फर्स्ट क्लास में बैठ के भी आना तो कबर में ही है ना यार सेकंड क्लास में बैठ के भी गिरना तो कबर में ही है अंबाला में घूमकर भी तो गिरना कबर में है और गधे पे घूम कर भी गिरना तो कबर में ही है इसलिए उसके अंदर समता होती है श्री राम नंदिल में द्वेश धारे थो न कहे सारी न कहे दुनिया जी हालत जो करे पर ज्ञानी जापान में एक संत हो गए नाम तो उसका अखबारों में तो आया ही था